देवी भागवत पांचवा स्कंध शुंभ सुम्भ को ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान हमारा यही निश्चय है कि इस विश्व की रचना करने का श्रेय केवल तुम्ही को है ब्रह्मा सृष्टि करते हैं विष्णु पालन करते हैं और रुद्र संहार में संलग्न रहते हैं यह बात पुराण प्रसिद्ध है किंतु क्या वे तीनों तुम्हारे पुत्र नहीं हैं क्योंकि युग के आदि में केवल तुम्हें रहती हो अतएव तुम्ही सबकी माता सिद्ध हुई देवी पूर्वकाल में ब्रह्मा विष्णु और शंकर ने तुम्हारी आराधना की थी तभी तुमने अपनी सर्वोत्कृष्ट शक्ति उन्हें प्रदान की और उसी शक्ति से संपन्न होकर वे जगत की सृष्टि स्थिति और संहार संबंधी कार्य में संलग्न रहते हैं जो योगी तुम जगदम्बा की सेवा से विमुख है क्या उनकी बुद्धि कुंठित नहीं है वे सचमुच अज्ञानी है तुम परम विद्या स्वरूपनी हो संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देना तुम्हारा स्वभाव है तुम्हारी कृपा से मुक्ति सुलभ हो जाती है संपूर्ण देवता तुम्हारे चरण कमलों में मस्तक झुकाते हैं तुम कमला लज्जा कांति स्थिति कीर्ति और पुष्टि नाम से विख्यात हो माता विष्णु और शंकर प्रभृति प्रधान देवता तुम्हारी सेवा में संलग्न रहते हैं जगत में जो मानव तुम्हारे सेवक नहीं बनते वे मूर्ख हैं निश्चय ही है उनकी बुद्धि विधाता ने हर ली है भगवान विष्णु के पास तुम लक्ष्मी रूप से विराजमान हो वे तुम्हारे चरण कमलों में महावर लगाकर आनंद का अनुभव करते हैं यही स्थिति भगवान शंकर की भी है उनके यहाँ तुम पार्वती रूप से विराजमान हो और वे निरंतर तुम्हारी चरण रज के सेवन में तत्पर रहते हैं फिर दूसरे मनुष्य की क्या बात करें तुम्हारे दोनों चरण कमल के समान सुकोमल है कौन उनकी उपासना नहीं करते सभी उपासते हैं घर गृहस्थी से विरक्त बुद्धिमान मणिगण भी दया एवं क्षमा रूप से तुम्हारी आराधना करते हैं देवी जो जन तुम्हारे चरण कमल की उपासना से उदासीन है उन्हें निश्चय ही संसार रूप अगाधकूप में गिनना पड़ता है वे ही कुष्ठ, गुल्म और और रोग से से होकर जगत में दुख हैं। हैं। दरिद्रता कभी उनका सांस नहीं छोड़ती। वे सदा सुख रहते हैं। जन्ने जो धन मानव लकड़ी का कुष्ट ढोने एवं तृण आदि का वहन करने में कुशल है हमारी समझ से उन मंद बुद्धि वालों ने पूर्व जन्म में तुम्हारे चरण कमलों की कभी उपासना नहीं की है व्यास कहते हैं इस प्रकार समस्त देवताओं के स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा करुणा से ओतप्रोत होकर तुरंत प्रकट हो गई